ठोक ध्यान दर्शन नंबर थ्री मेरे प्रिय कल प्रयोग हमने समझा है उसकी गहराई बढ़नी चाहिए संकल्प की कमी बढ़ जाए तो ही ध्यान में बाधा पड़ती और संकल्प की कमी कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों से बढ़ जाती जिंदगी में बहुत बड़े बड़े अवरोध नहीं छोटे छोटे अवरोध है कभी आंख में एक छोटा सा तिनका पड़ जाता है तो हिमालय भी दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। जरा सा तीन का आंख में हो तो हिमालय भी दिखाई नहीं पड़ता कोई अगर विचार करे और तर्क करे और गणित लगाए, तो जरूर सोचेगा कि जिस तिनके ने हिमालय को ओट में ले लिया वो तिनका हिमालय से बड़ा होना चाहिए वो तिनका हिमालय से बड़ा नहीं तिनका तिनका ही लेकिन छोटा सा तिनका भी आंख को बंद कर देता हिमालय ढक जाता ठीक ऐसे ही छोटे छोटे तिनको से हमारे ध्यान की सामर्थ ध्यान की आंख ढकी रह जाती वो जो तीसरी आंख है वो जो थर्ड आई है वो बहुत छोटे छोटे तिनको से ढकी है कोई बहुत बड़े पहाड़ उसके ऊपर नहीं लेकिन छोटे छोटे तिनको को हम संभाले चले जाते तो दो तीन बातें आज आपका संकल्प बढ़ सके उसलिए कहूं फिर कुछ प्रश्न पूछे हैं उनकी आपसे बात एक तो जो भी आप कर रहे हो अपनी ओर से सारी शक्ति लगाकर करें ऐसा जरा भी ख्याल ना रह जाए भीतर कि मैंने कुछ बचाया है यह आपको ही तय करना है कोई दूसरा तय नहीं कर सकता यह आपको ही समझना होगा कि मैं पूरी शक्ति लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं और स्मरण रखें। जब तक आपकी पूरी शक्ति ना लग गई हो तो जितनी शक्ति नहीं लगेगी वही तिनके का काम करेगी और ऐसा भी हो सकता है कि आपने निन्यानबे प्रतिशत लगा दी और एक प्रतिशत बचा ली तो वो एक प्रतिशत तिनके का काम करेगी और निन्यानबे प्रतिशत को बेकार कर देगी आपका सौ प्रतिशत लगना जरूरी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ताकत कितनी है जितनी भी हो किसी के पास दो पैसे की ताकत है किसी के पास चार पैसे की किसी के पास छह पैसे की सवाल यह नहीं है कि कितनी ताकत लगाई सवाल यह है कि आपने पूरी लगाई या नहीं अगर कमजोर से कमजोर आदमी भी अपनी पूरी ताकत लगा दे 100 प्रतिशत तो शक्तिशाली से शक्तिशाली आदमी के पहले ध्यान में प्रवेश कर जाएगा अगर वो निन्यानवे लगा रहा हो कितना लगाया ये सवाल नहीं है पूरा लगाया या नहीं यही सवाल है 100 डिग्री पर जैसे पानी बाप बन जाता है ऐसा अपनी शक्ति की 100 डिग्री पर आप भी ध्यान में वाष्पीभूत हो जाते आप भी बाप बन जाते हैं आप भी इवोपरेट हो जाते हैं लेकिन 100 प्रतिशत लगना जरूरी है अब इसके लिए बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको ही स्मरण रखना होगा कि मैं बचा तो नहीं रहा हूं अपने को अब मैं देखता हूं कि अनेक मित्र अपने को बचा रहे हैं हमारा दिमाग बहुत कंट्रोडिक्टी है ध्यान भी कर रहे हैं ध्यान से बचा भी रहे हैं एक महिला ने मुझे आके कहा कि मैं आती भी हूं और डरती भी हूं कि कहीं ध्यान हो ना जाए अब तो बड़ी कठिनाई है अगर हम ध्यान करना भी चाहते हैं और डरते भी हैं कि कहीं होना जाए, कहीं हो ना जाए ये डर जरा सा भी भीतर रह गया ये डर ध्यान का नहीं है ये डर और छोटी बातों का है नहीं तो ध्यान करने ही नहीं आएगा कोई अगर ध्यान का ही डर है डर बहुत छोटी बातों का है, किसी को डर है कि उसका कहीं कपड़ा नीचे ना गिर जाए किसी को डर है कि कहीं जोर से उछले कूदे कोई देख ना ले कहीं पास पड़ोस में खबर ना पहुंच जाए किसी को डर है कि अगर रोएंगे हंसेंगे तो लोग पागल समझ लेंगे ये छोटे छोटे डर है इनसे लगता है कि कहीं हो ना चाहे अगर ऐसे डर मन में है तो तो नहीं होगा फिर व्यर्थ मेहनत नहीं करनी चाहिए फिर मेहनत में पड़ना ही नहीं चाहिए दूसरी बात जब आप प्रयोग शुरू करते हैं तो पहले चरण के बाद असली कठिनाई दूसरे चरण में शुरू होती पहले चरण में तो आपको तीव्र श्वास लेनी है इसलिए ले लेते हैं दूसरे चरण में असली कठिनाई शुरू होती दूसरे चरण में हमारा जो सप्रेसिव माइंड है जो हमने दबा के रखा है सब कुछ वो हर तरह की बाधा डालता है हजार इनिबिशन टेबू है वो मन को पकड़े हुए जोर से उनसे जरा भी इंच पर यहां वहां होने में घबराहट लगती है लेकिन दूसरे चरण के बिना तीसरे में प्रवेश नहीं होगा एक एक चरण की अपनी वैज्ञानिक श्रृंखला पूरा करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे इसलिए दूसरे चरण पर ध्यान दें कल अधिकतम मित्रों ने पहला चरण ठीक से किया कोई दस प्रतिशत को छोड़कर लेकिन दूसरे चरण में कोई उन दस प्रतिशत लोगों में चालीस प्रतिशत लोग और सम्मिलित हो गए दूसरे चरण में पचास प्रतिशत लोग नहीं कर पाए दूसरे चरण में आपको साहस करना पड़ेगा और ध्यान रहे दूसरे चरण के दो हिस्से हैं एक तो दूसरे चरण में जो आवाजें नाचना चिल्लाना हंसना निकलता है उसका एक कारण तो यह है कि हमने यह सब दबाया हुआ है और इसका निकल जाना आपके हित में है या आपके भीतर दबा रहे तो यह 25 तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों में निकलेगा निकलता है अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई सत्तर बीमारियों का कारण मन में है और ये प्रतिशत रोज बढ़ता जा रहा है ये जैसी जैसी समझ बढ़ रही है, वैसे वैसे पता चल रहा है कि शरीर की अधिकतम बीमारियां मन की बीमारियों का परिणाम अब मन की क्या बीमारियां है यही सब बीमारियां है ये जो रोका गया है ये जो दबाया गया है वो फूटने की कोशिश करता है मन से शरीर से रोज पागल बढ़ते जाते हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन पागल हो सकता है अगर इतना ज़्यादा उसने भीतर दबा लिया कि उसकी खुद की ताकत कम पड़ गई और दबी हुई चीजों की ताकत ज्यादा हो गई तो वो किसी भी दिन पागल हो सकता है बैलेंस किसी भी दिन खो सकता है तो आपको ये जो पागलपन निकलता दिखाई पड़ता है, है तो पागलपन निकल रहा है लेकिन ध्यान रखें कि यह संभावित पागलपन से बचने का एकमात्र उपाय है ये कथैर अगर ये आपके भीतर से निकल गया तो ये आपकी संभावना समाप्त हो गई सिर्फ वही व्यक्ति पागल नहीं हो सकता जो ध्यान में होता है बाकी सभी लोग कभी भी पागल हो सकते हैं। ऐसे भी पागल और गैर पागल में बहुत फर्क नहीं होता थोड़ा सा मात्रा का ही फर्क होता है जब मात्रा आपकी भी पूरी हो जाएगी और पलवे पर आखिरी वजन रख जाएगा तो आप भी टूट जाएंगे इसको निकल जाने दें यह आपके हित में है इसको बाहर फेंक जाने दें इसको रोके मत इसको सहयोग करे एक और दूसरा कारण नाचने कूदने हंसने का दूसरा कारण भी है और वो कारण जवाब के भीतर नई शक्ति का उद्भव होता है या जब चारों ओर से परमात्मा की शक्ति आपकी तरफ बहने लगती है तो आपके मन प्राण शरीर सब में कंपन शुरू हो जाते होंगे ही ये दोनों ही एक साथ भी चल सकती है घटनाएं इसलिए यह भी हो सकता है कि जिसके मन से सारा रोग निकल गया उसका भी हंसना, नाचना आनंदित होना चलता रहे और निकल जाएगा तो भी चल सकता है पर उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा और यह दोनों ही आपके सहयोग की अपेक्षा रखते अन्यथा नहीं होंगे कुछ मित्रों ने पूछा है एक मित्र ने पूछा है कि रात में बहुत सावधान रहने पर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद पलकें गिर जाती थी आप सावधान रहने की फिक्र करें आप अपनी तरफ से नहीं गिराएं इतना काफी है अगर पलक अपने से गिर जाए तो आप फिक्र ना करें फिर आप जारी कर दें आप ना गिराएं, लेकिन बारीक है फासला लगता है हमें अपने आप गिर रही है सौ में नब्बे मौके पर हम ही गिरा रहे होते इतना भर ध्यान रखें कि आप नहीं गिरा रहे फिर गिर जाए तो बहुत फिक्र नहीं है थोड़ा नुकसान होगा लेकिन एक दो दिन में वो ठीक हो जाएगी वो नहीं गिरेगी क्योंकि शरीर का कोई भी हिस्सा मन के बिल्कुल विपरीत नहीं जा सकता आप नहीं गिराएंगे इतना स्मरण काफी है और थोड़ी मेहनत करें और थोड़े सावधान रहें और आंख की पलक के बाबत ज्यादा फिक्र ना करें मेरी तरफ देखने की फिक्र ज्यादा करें अगर आपने पलक का ध्यान रखा तो गिर जाएगी दो बातें जब आप मेरी तरफ देख रहे हैं रात में तो आप मेरी तरफ ध्यान रखें पलक की फिक्र छोड़ें। अगर आपने पलक की तरफ ध्यान दिया तो आप खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे पांच सात मिनट में और लगेगा कि इतनी देर नहीं चल सकता और जैसे लगेगा इतनी देर नहीं चल सकता पलक गिर जाएगी अगर पलक को आप भूल के मेरी तरफ देखते रहे आप पलक की फिक्र ही मत करें कि पलक है भी तो पलक नहीं गिरेगी ध्यान मेरी तरफ हो पलक की तरफ ना हो पलक की तरफ हुआ तो आप घबरा जाएंगे थोड़ी देर में बहुत देर हो गई इतनी देर पलक कैसे रुक सकती जलने लगेगी अब ये होगा वो होगा और ये मन की जो भावना है वो पलक को गिरा देगी आप मुझे देखें पलक को जाने दें किसी और ने पूछा है कि वे प्रयोग छह महीने से करते हैं लेकिन अभी भी कैथारसिस जारी है अभी भी रेचन जारी है रोना चिल्लाना कूदना हंसना जारी यह कब तक रहेगा ना। क्योंकि हमारे जो उपद्रव हैं मन के के के। वो एक जन्मों जन्मों नहीं, अनेक जन्मों के। लेकिन जल्दी निकल सकते हैं अगर इंटेंसिटी बढ़ जाए तो हम इंटेंसिटी बढ़ने नहीं देते तो फिर धीरे धीरे निकलते हैं तो बहुत वक्त ले लेते हैं एक दिन में भी निकल सकते हैं अगर आप पूरा सहयोग दे दें टोटल पार्टिसिपेशन अगर आपका हो तो एक दिन में भी निकल सकते हैं, लेकिन वो होता नहीं तो धीरे धीरे निकलते हैं। बड़ा रिजर्वायर है भीतर उपद्रव का अब एक एक बूंद आप निकालते हैं तो बहुत वक्त लग जाता है तोड़ने दीवाल तो आज भी निकल सकता है एक क्षण में भी निकल सकता है उतनी ही देर लग जाएगी जितने धीरे धीरे आप सहयोग करेंगे सहयोग पूर्ण होगा तो जल्दी हो जाएगा भयभीत न हो उसको निकलने दें ने लिखा है कल रात को आपने खड़े रहने के लिए कहा खड़े रहने में अच्छा परिणाम मिलेगा मगर मुझे बैठने में बहुत आह्लाद मिला आपकी ओर देखते-देखते शरीर देखते का बोझ छूट गया पहली पुकार थी हेल्प मी उसका रूपांतर हेल्प देम में हो गया और बाद में अपूर्व शांति साइलेंस अनुभव हुई वो शांति पीछे आनंद बन गई और अब तक मौजूद है क्या मेरा ध्यान था सवाल खड़े होने और बैठने का उतना नहीं है प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा अगर किसी को बैठ के ठीक पड़ता हो तो बिल्कुल बैठ के कर सकता है खड़े होकर ठीक पड़ता हो खड़े होके कर सकता है साधारणता मैं चाहता हूँ कि शुरू में खड़े होकर करें क्योंकि खड़े होने में दूसरा चरण ठीक से हो पाता है बैठे में दूसरा चरण उतने ठीक से नहीं हो सकता क्योंकि बॉडी मूवमेंट के लिए सुविधा नहीं होती पर आपको बैठ के लगे कि ज्यादा अच्छा होता है तो आप ही निर्णायक हैं बिल्कुल बैठ के करें होगा और बैठने से कोई बुनियादी भेद नहीं पड़ता बैठ के भी हो जाएगा और ये जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है ने कहा है कि कुछ मित्र नए आए हैं इसलिए मैं सुबह के ध्यान के संबंध में थोड़ी सी बात कह दूं फिर हम प्रयोग चार चरण है सुबह के ध्यान के पहले चरण में 10 मिनट तक तीव्र श्वास लेनी इतनी तीव्रता से लेनी है कि रोआ रोआ शरीर का कब्जा बढ़ते ही जाना है तीव्रता में दस मिनट पर क्लाइमेक्स आ जाना चाहिए शरीर विद्युत का नाचता हुआ आवेग भर रह जाए। बस ऐसा लगे जैसे विद्युत का नाच रहे हैं, बाकी सब खो गया लगेगा ही अगर आपने पूरी तीव्रता से श्वास ली और श्वास की गहरी चोट की तो शरीर में छिपी हुई शक्तियां जागनेगी जागने लगेंगी और शरीर सिर्फ नाचता हुआ एक ऊर्जा एक एनर्जी मात्र रह जाएगी इस दस मिनट में जरासी भी कंजूसी की तो आगे के सारा प्रयोग भटक जाता है। इस मिनट में पूरी ही शक्ति लगा देनी फिर दस मिनट के बाद श्वास की फिक्र छोड़ देनी फिर श्वास जैसा चले चले अगर आपको अच्छा लगे कि जारी रखना है तो रख सकते हैं।, आपको लगे देना तो छोड़ सकते हैं। लेकिन दस मिनट आपको लगे भी छोड़ना तो नहीं छोड़ना है। दस मिनट आपको तेज, से तेज लेते जाना हेमरिंग है। करनी है श्वास से श्वास की चोट से ही कुंडलनी जागती है उसकी जितनी चोट होगी उतने भीतर को उठेगा और ऊपर की ओर जाने लगेगा उसके ऊपर जाना ही अपूर्व आनंद है, और उसका ऊपर की ओर जाना ही शरीर के लिए अद्भुत कंपन और नोट से भर जाए। उसकी चोट से ही आपके भीतर दबे हुए रोग फूटने शुरू होंगे और उसकी चोट से ही आपके भीतर आनंद दबा हुआ है वो भी प्रकट होना शुरू होगा इसलिए श्वास की चोट पर जरासी भी कंजूसी नहीं करनी और 10 मिनट तेज श्वास से कुछ होने वाला नहीं थोड़े बहुत थक ही सकते हैं ज्यादा से ज्यादा तो आधा घंटे बाद ठीक हो जाएंगे उसमें कुछ की ज़रूरत नहीं है दूसरे 10 मिनट में अगर आपको अच्छा लगे श्वास को जारी रखना तो रखें अगर आपको न लगे तो छोड़ दें दूसरे 10 मिनट में शरीर में बहुत तरह की क्रियाए होनी शुरू होंगी नाचेगा कूदेगा रोएगा हंसेगा चिल्लाएगा तो जो भी क्रिया आपके भीतर होनी शुरू हो जाए आप पूरी शक्ति उसमें लगा दें अगर यह हाथ इतना कपड़ा है तो आप इसको पूरी ताकत दे दें सारा शरीर इस हाथ में डाल दें कि यह हाथ पूरी तरह कप आपको पता नहीं कि हाथ के कपने से क्या निकल रहा है आपको पता भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें ख्याल ही नहीं है कि हमारे शरीर के प्रत्येक कंपन का मन के कंपन से कोई संबंध है जब आप किसी को जोर से चांटा मार देते हैं तो आपको पता है आपका क्रोध एकदम शांत हो जाता है चांटा मारने में होता क्या है सिर्फ आपका हाथ एक विशेष रूप से कपटता है लेकिन उस कंपन में आपका क्रोध तुरोहित हो जाता है अभी तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर क्रोध आ रहा हो और किसी को मारना ना हो तो आप अगर तकिए को भी मार दें, तो भी निकल जाएगा करके देखें और हैरान होंगे क्योंकि शरीर में जो वेग पैदा हुआ है वो वेग की निर्जरा होनी चाहिए उसका गिरना होना चाहिए तो जब आपका हाथ कपरा है तो आपको पता नहीं कि वो कितनी चीजें उसमें कप रही हैं और निकल रही हैं उसको पूरी ताकत दे दें अगर आपका सिर कपरा है तो उसको पूरी ताकत दे दें अगर पैर नाच रहे हैं तो उनको पूरी ताकत दे दें जो भी हो रहा है उसे पूरी ताकत दे दें कोई सत्तर लोगों को स्पॉन्टेनियसली सहज रूप से कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा तिशत लोगों को थोड़ा सा अड़चन होगी अगर आपको लगे कि आप 30 प्रतिशत लोगों में हैं, कि आपको कुछ भी नहीं हो रहा है ना हंसना आ रहा है ना रोना आ रहा है ना नाच रहे हैं ना कप रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा तो आपको जो भी इन चार में से सूझे आप वो अपनी ओर से करना शुरू कर दें। पहले दिन आप करेंगे दूसरे दिन वो आना शुरू हो जाएगा लेकिन खड़े मत रह जाए तीसरे चरण में पूछना है मैं कौन हुँ? अगर आपको अच्छा लगे कि अब भी सांस जारी रखनी है तो आप रख सकते हैं अच्छा लगे कि आपको नाचना अब भी जारी रखना है तो रख सकते हैं लेकिन एम्फेसिस तीसरे चरण में देनी है कि मैं कौन हूँ इसे भीतर पूछना है तीव्रता से दो मैं कौन हूं के बीच में जगह ना रह जाए सारा मन एक अंधड़ बन जाए एक बन जाए और मैं कौन हूं पूछने लगे ठीक लगे तो चिल्ला के पूछे ठीक लगे तो भीतर पूछे आपको जैसा सुविधाजनक हो लेकिन 10 मिनट में पसीना पसीना हो जाएं इतनी सामर्थ्य और शक्ति से पूछे जितने आप इन तीन चरणों में थक जाएंगे उतना ही चौथे चरण में आपकी शांति की गहराई होगी अनुपात वही होगा जितना आपने श्रम किया होगा उतना ही गहरा विश्राम मिलेगा जितना आपने इन तीन चरणों में टेंशन पैदा किया होगा ये तीन चरण टेंशन पैदा करने के हैं उतने ही गहरे रिलैक्सेशन में आप चौथे चरण में प्रवेश कर जाएंगे इसलिए चौथा चरण परिणाम है जिन्होंने तीन चरण में जरा भी कमजोरी दिखाई है वो चौथे चरण में प्रवेश नहीं कर पाएंगे चौथा चरण ही ध्यान है तीन चरण सिर्फ सीढ़ियां हैं चौथा चरण मंदिर है वो प्रवेश चौथे दस मिनट में आपको कुछ भी नहीं करना है न सांस लेनी न ना नाचना न ना रोना न चिल्लाना खड़े हैं खड़े हैं गिर गए हैं गिर गए हैं है, बैठे हैं बैठे हैं है, जैसे रह गए हैं मृत मुर्दा हो जाना हो ही जाएंगे अगर तीन चरण ठीक से किए तो चौथे चरण में आप मिट जाएंगे और जो रह जाएगा वही आनंद है वही प्रकाश है वही परमात्मा है उसे अनंत जीवन के अंधकार को मिटा जाती उसकी छोटी सी भी झलक अनंत जन्मों के दुखों को तिरोहित कर देती उसकी छोटी सी भी झलक जीवन को रूपांतरित ट्रांसफॉर्म कर देती नया जीवन शुरू हो जाता बहुत निकट है नया जीवन लेकिन थोड़े से कदम भी उठाने के लिए जो कमजोर है उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता मैं इधर आपको बार बार बीच में याद दिलाऊंगा कि जोर से करें जब मैं याद दिलाऊं, तब पूरी ताकत फिर से इकट्ठी करके लगा दें हमारा मन ऐसा है कि दो क्षण में भूल जाते हैं दो क्षण श्वास लेते हैं तेज फिर धीमा हो जाता है मैं फिर आपको कहूंगा मैं आपको यहां से चोट करता ही रहूंगा और जब भी मैं आपको कहू जोर से तो आप फिर सारी ताकत लगा के जोर में आ जाएं अब हम प्रयोग करें थोड़े फासले पर दूर दूर खड़े हो जाएं जिनको बैठना हो वो बाहर की तरफ बैठें बीच में नहीं थोड़े दूर दूर हो जाए जगह तो बहुत है इतने पास रहेंगे कोई नाचेगा कुंदेगा आपको लग जाएगा तो उतने में ध्यान आपका टूट जाएगा थोड़े फासले पर हो जाए अपने चारों तरफ देख लें कि आप नाचें कूदे तो आपके लिए जगह है और अगर किसी की आपको धक्का भी लग जाए तो आंख नहीं खोलनी लग गए अलग गए आप अपना काम जारी रखें मैं मान लू कि आप हाँ किन्हीं को भी कपड़े कोट इत्यादि अलग करने हो वो चुपचाप अलग करके रख दे चश्मा है कुछ भी आपको तकलीफ हो कि बीच में वही आपके लिए अड़चन बन जाए कि कहीं गिर ना जाए कहीं चोट ना लग जाए उसको अलग कर दे आज पूरी ताकत लगानी है इसलिए पूरी तैयारी से लगना है क्योंकि कल हो गया आपका प्राथमिक अब, अब बाकी चार दिनों में पूरी ताकत लगा देनी ठीक है आप ख्याल कर लें कि छोटी मोटी कोई चीज आपको बाधा नहीं देगी जो भी छोटी चीज बाधा देनी की उसको अलग कर दें चश्मा उतारना है रख दें कोई कपड़ा अलग करना है अलग कर दें दूर हटना है दूर हट जाए और जिनको भी पता है कि वो बहुत जोर से कूदेंगे फानेंगे वो जरा बाहर आ जाए नहीं तो वो दूसरों को दिक्कत दे देंगे और अपनी जगह नहीं छोड़नी अपनी जगह पर ही कूदना है आंख 40 मिनट बंद रहेगी अब आंख बंद कर ले और मेरे साथ यात्रा पर निकले आंख बंद करें और एक भी आदमी बीच में आंख खोले हुए नहीं खड़ा रहेगा किसी को देखना हो आंख खोलनी हो तो बाहर होके खड़ा हो जाए बाहर से देखे भीतर नहीं आंख बंद कर ले दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा के सामने संकल्प कर लें पूरे हृदय से संकल्प करें मैं प्रभु को साक्षी रख कर संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा पूरी मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा पूरी मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा पूरी आप अपने संकल्प को स्मरण रखना प्रभु आपके संकल्प को स्मरण रखता ही है हाथ छोड़ दें पहला चरण शुरू करें तीव्र श्वास लेनी है जैसे कि लोहार की धोकनी चलती है ऐसा फेफड़ों को चलाना है तीव्र तीव्र पहले से ही पूरा तूफान उठाएं धीरे धीरे ना चलें। 40 मिनट में एक बहुत बड़ी यात्रा करनी है इसलिए पहले से ही पहले से ही तेज तेज चोट करनी है धीमे तो चोट हो नहीं सकती तेज चोट करें कपड़े शरीर कपड़े दें नाचे डोले डोलने दें आप चोट करें तेज तेज छोड़ें सारे भय छोड़े सारे संकोच बच्चों जैसी बातें छोड़ें दूसरों का ख्याल छोड़े तेज चोट करे, तेज तेज स्वासी ही स्वांस रह जाए स्वासी ही स्वांस रह जाए सारा जगत भूल जाए बस श्वास के अतिरिक्त कुछ भी ना बचे श्वास ले रहे छोड़ रहे ले रहे छोड़ रहे ले रहे छोड़ रहे जोर से जोर से ख्याल कर ले सौ प्रतिशत लगानी है शक्ति अन्यथा व्यर्थ हो जाएगा कोई फिक्र नहीं आवाज निकले निकलने दे शरीर डोले डोलने दे नाचे नाचने दे आप चोट किए जाए श्वास की तेज तेज तेज, तेज बहुत ठीक कोई पचास प्रतिशत मित्र ठीक गति में आ गए हैं तेज तेज तेज तेज पूरा सौ प्रतिशत लगाना है संकल्प स्मरण करें और लगाएं। आठ मिनट बचे हैं पूरी शक्ति लगाएं। शरीर डोलने लगेगा शरीर बिजली से भर जाएगा विद्युत की तरह कूदने लगेगा तेज करें तेज करें तेज करते जाएं। ठीक कोई पीछे ना रह जाए कोई खाली ना रह जाए तेज तेज तेज शरीर को भूलें दूसरों को भूलें तेज श्वास तेज तेज श्वास ते और जोर से और जोर से और जोर आनंद से भरें आनंद से भरें और श्वास लें आनंद से श्वास लें आनंद मग्न होकर श्वास लें तेज तेज तेज श्वास तेज श्वास तेज श्वास थोड़ा ही समय बचा है फिर पीछे रह जाएंगे पहला चरण चूका कि आप चूके तेज श्वास लें तेज श्वास लें तेज श्वास लें भूलें छोड़ें शरीर का ख्याल नाचते हैं नाचें कूदते हैं कूदे डोलते हैं डोले आनंद से श्वास लें चोट करनी है हेमरिंग करनी है भीतर चोट करनी है कुंडलनी को जगाना है जोर से चोट करें छह मिनट बचे हैं लगाएं, शक्ति लगाएं, शक्ति लगाएं। देखें छोटे छोटे ख्यालों में मत पड़े शक्ति लगाएं, शक्ति लगाएं, भूलें बाकी सब भूलें। सिर्फ श्वास ही रह जाए और, और और स्मरण करें संकल्प करें और तीव्र तीव्र तीव्र जोर से जोर से जोर से श्वास ही स्वास रह जाए पांच मिनट बचे हैं आधा समय हुआ पांच मिनट बचे हैं सकते हैं। फिर दूसरे चरण में मौका नहीं रह जाएगा जगा ले ठीक से जगा ले नाच रहे हैं कूद रहे हैं फिक्र छोड़े शरीर का ध्यान छोड़ें स्त्री है पुरुष है इसकी फिक्र छोड़ें जोर से जोर से जोर से जोर से बहुत ठीक गति आ रही है शक्ति जग रही है उसे और जगा लें फिर वही शक्ति काम पड़ेगी जितनी जग जाएगी उतना काम पड़ेगी चार मिनट बचे हैं जोर में आ जाएं, बिल्कुल आंधी की तरह सांस लें श्वास ही श्वास रह जाए श्वास ही श्वास बची है सब मिट गया शरीर नहीं श्वास ही श्वास बची है शरीर एक विद्युत का यंत्र मात्र रह गया डोल रहा रहा, तीन मिनट बचे हैं तेजी में आ जाएं, फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से कोई फिक्र नहीं शरीर डोले नाचे कूदे आवाज निकले चीख निकले आने दें जोर से जोर से जोर से दो मिनट बचे हैं जब मैं कहूं एक दो तीन तो आप बिल्कुल पागल होकर श्वास लें एक पूरी शक्ति लगा दें सौ प्रतिशत सेकेंड पूरी ताकत पूरी ताकत रोना आए हंसना आए चिल्लाना आए आने दें फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं श्वास श्वास बस श्वास ही श्वास बचे और सब मिट जाए श्वास ही श्वास रह गई श्वास ही श्वास रह गई अब दूसरे चरण में प्रवेश करें शरीर को छोड़ दें जो करना हो नाचना है कूदना है चिल्लाना है रोना है हंसना है जो भी शरीर करे करने दें दस मिनट के लिए शरीर की सब बीमारियां बाहर फेंक देनी शुरू करें जोर से जोर से जो भी आ रहा है जोर से आनंद से जोर से करें नाचे आनंद से डोले आनंद से कूदे, आनंद से हंसे रोए जो भी हो रहा है चिल्लाए जो भी हो रहा है जोर से जोर से जोर से ताकत पूरी लगानी नहीं धीमे नहीं जोर से जोर से जोर से जोर से इतने लोग हैं तूफान आ जाना चाहिए जोर से जोर से इतने धीमे नहीं चलेगा पूरी ताकत लगाए संकोच संकोचना करें रोके नहीं नाचे कूदे वसे रोएं चिल्लाएं शक्ति जाग गई है उसे पूरा काम करने दे ताकत पूरी लगा दे जो भी हो रहा है पूरी ताकत लगा दे चिल्लाएं चिल्लाएं नाचे नाचे नाचे आरंग से भर जाए छह मिनट बचे हैं जोर से ताकत लगाएं धीमे नहीं जोर से तूफाना जाना चाहिए इतने लोग हैं पूरा शक्ति जाग गई है उसे काम करने दें पांच मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगाएं फिर हम तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। नाचें नाचें नाचे, आनंद से भर जाए नाचें कूदें चिल्लाएं हंसे रोए जो भी हो रहा हो होने संकोच छोड़ें बिल्कुल पागल हो जाएं, पांच मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगा दें जोर से जोर से चार मिनट बचे हैं जोर से शक्ति का पूरा उपयोग करें बहुत ठीक और गति लाएं, और गति लाएं, और गति लाएं, जो भी हो रहा है जोर से करें कूदे नाचे, चिल्लाएं, बिल्कुल तूफान उठा दे सारे ताकतन को बाहर फेंक देना चाहें जोर में आ जाएं पूरे जोर में आ जाएं 100 प्रतिशत सौ प्रतिशत संकल्प स्मरण करें शक्ति स्मरण बिल्कुल बादल हो जाए सारी बीमारियों को बाहर फेंक दें नाचे नाचें जोर से कूदे कुछ सेकंड और फिर हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं पूरे क्लाइमेक्स में पूरे चरण में आ जाएं लगाए पूरी अपनी जगह पर रहें अपनी जगह पर चिल्लाएं कूदे नाचे जोर से जोर से और जोर से और जोर से और जोर से और जोर से, और जोर से, और जोर से पीछे न रह जाएं पीछे न रह जाएं एक बार की पूरी ताकत लगा दे तीसरे चरण में प्रवेश करें, अब तीसरे चरण में प्रवेश करें, पूछें मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, बिल्कुल वर्षा कर दें, मैं कौन हूं, एक ही सवाल भीतर पूछे बाहर पूछे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, दौलते रहें, नाचते रहें, पूछें मैं कौन हूं, मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ धीमे नहीं ताकत से पूछे मैं कौन हूँ शरीर पर रोवा रोआ पूछने लगे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ आखिरी चरण है पूरी ताकत लगा दे नाचे कूंदे पूछे मैं कौन हूँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा और जोर से और जोर से और ताकत लगा मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ जोर से जोर से तूफान उठा देना है मैं कौन हूँ नाचे कूदे पूछे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ जोर से पूछने जोर से पूछे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ सात मिनट बचे हैं फिर हम विश्राम में जाएंगे थका डाले अपने को मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ नाचे कूदे चिल्ले पूछे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ बहुत ही थोड़ा ही वक्त हो और पूरी ताकत लगा दें मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ पागल होते पूछे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ संकोच छोड़े संकोच छोड़े संकल्प स्मरण करें मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ नाचे कूदे पूछे बोलते रहे पूछे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ पांच मिनट बचे हैं शक्ति लगाएं शक्ति लगाएं बहुत ठीक कोई पीछे न रह जाए शोर से ताकत लगाएं ताकत लगाएं नाचे आनंद से नाचे डोले पूछे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ बिल्कुल करीब आ गए हैं किनारे पर हैं जरा ताकत लगाए और चौथे चरण में प्रवेश हो जाए मैं कौन हूँ चार मिनट बचे हैं ताकत लगाएं ताकत लगाएं किनारा बिल्कुल पास है पूरी ताकत लगाए मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ कुछ सेकंड और है पूरी तक गिर गये, गिर गए गए बैठे हैं बैठ गए दस मिनट के लिए परिपूर्ण शांति में प्रवेश हो रहा है सब छोड़ गए जाए रह जाए खड़े हैं, खड़े गिर गये, गिर गए गए बैठे बैठे हैं बैठे। जैसे मर ही गए जैसे मिठी गए बूंद जैसे सागर में खो जाए ऐसे खो गए सब मौन सब शांत हो गए सब मौन, सब सुंदा हो गए गहरी शांति में उतर गए गहरे शून्य में डूब गए बूंद जैसे सागर में खो जाए ऐसे खो गए केवल प्रकाश ही प्रकाश रह गया है दूर तक अनंत तक फैला हुआ प्रकाश रह गया है उसी प्रकाश के सागर में डूब गए प्रकाश ही प्रकाश अनंत प्रकाश चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश उसी प्रकाश के सागर में खो गए भीतर आनंद के झरने फूटने शुरू हो गए हैं रोआ रोआ आनंद से भर जाएगा हृदय की धड़कन धड़कन आनंद से भर जाएगी भीतर आनंद के झरने फूटने शुरू हो गए हैं आनंद ही आनंद की धाराएं भीतर बैठ रही उन्हीं में डूब गए हैं उन्हीं में खो गए हैं आनंद शेष आनंद रह गया आनंद शेष रह गया आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बाहर और भीतर आनंद ही आनंद शेष रह गया है। देखें, अनुभव करें, स्मरण करें। चारों ओर आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं आनंद की पुलक रोए रोए में भर गई काश है आनंद है परमात्मा है